नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट डी खुशाल जी आने वाले हैं जो गुजरात के बहुत ही अच्छे नामी ग्रामी ज्वेलर्स है और प्लेटिनम डायमंड गोल्ड सिल्वर सबके बिजनेस करते हैं तो उनसे आज हम लोग इस बिजनेस के बारे में और विशेष रूप से सूरत में किस तरह का बिजनेस होता है और उनका कैसे इस फील्ड में आना हुआ ये सारी चीज़ें हम लोग उनसे बातें करने वाले हैं बस वो पाँच मिनट में, में पहुंचने वाले हैं तब तक हमारे दो कलाकार पहुंचे हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे एक हमारे विक्रांत राय जी हैं जो आजमगढ़ से हैं यूपी से और काफ़ी अच्छा क्लासिकल प्रजेंटेशन उनका आप देखते रहते हैं और उसके साथ हैदराबाद से के श्री जी हमारे साथ पहुँच गए हैं बहुत बहुत स्वागत है दोनों जी और मैं चाहूँगा कि विक्रांत जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप कब से इस फील्ड में हैं क्लासिकल सिंगिंग में थोड़ा सा बताइए नमस्कार नमस्कार मेरा नाम विक्रांत राय मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ और म्यूजिक का दौर करीब सात साल से मेरा चल रहा है तो पहले तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया डेयरी टेक्नोलॉजी से उसके पहले क्या होता है कि जब हम किसी फील्ड में जाने वाले रहते हैं या जाते हैं तो उसका फ्यूचर डिसाइड होता है कि हाँ ये आगे क्या रिजल्ट देगा तो ऐसे ही मैंने म्यूजिक के लिए जब मैंने अपनी बात रखी तो लोगों ने पहले तो नकार दिया गार्जियन सपोर्ट नहीं की फिर उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट एक गुरुजी थे जो कि अपने गांव के ही थे अच्छा गाते थे अच्छा सिखाते थे तो मैंने उनको ज्वाइन किया फिर मैंने धीरे धीरे स्टेज करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था तो जी दौड़ चलता रहा और फिर मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा श्री शंकुम देवनाथ जी से जो कि मंडी हाउस में है उसके बाद फिर अनुराग भिच्छित म्यूजिकोलॉजी जो कि पॉप स्टार हैं फिर उनसे मैजिक सीखा और दौड़ चलता रहा सोस करते रहे क्योंकि अब कोरोना काल है तो अभी सब मध्यम ही चल रहा है तो ऐसे ही दौड़ चलता गया और काम होता गया okay, okay. हाँ जी फील्ड में आए और क्लासिकल कब से सीख रहे हैं और आपका प्रोफेशन क्या है वो थोड़ा सा बताइए सर <laughs> मेरा प्रोफेशन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहा है बट म्यूजिक हमेशा से पैशन है और हॉबी की तरह शुरू किया था अभी फिलहाल उसको थोड़ा सीरियस लेने की कोशिश कर रही हूँ सीखा hmm. था आ, मतलब सीखती आई हूँ और अभी भी कर्नाटक थोड़ा सीखा था बचपन में और hmm. अब हिंदुस्तानी सीख रही हूँ बट ये म्यूजिकल जर्नी ज्यादा एंजॉय करती हूँ गाना अच्छा लगता है ऐसे सोशल वेबसाइट पर भी गाना बहुत पसंद करती हूँ तो hmm. आप नहीं जो जानते हो उसमें तो बहुत अच्छा थैंक यू <laughs> चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका और इसी तरह अपना पैशन को बना के रखिए क्योंकि हमारे जीवन में जब तक हम फैशन को इम्पोर्टेंट नहीं देता है उतना खुशी नहीं मिलता प्रोफेशन में जितना भी हम लोग पैसा कमा लें नाम कमा लें लेकिन जब तक हम लोग अपने पैशन को अपने हॉबीज को एक मुकाम तक नहीं पहुँचाते हैं उस पर काम नहीं करते तब तक आंतरिक खुशी नहीं मिलती है जो अंतरिक संतोष जिसको कहते हैं वो कहीं कही ना कहीं पीछे रह जाता है तो हम सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है और जब हम लोग अपने हॉबीज के पर काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आनंद ही आनंद आता है तो आइए हमारे साथ आज के शो में रमन हरिजन जी गुड मॉर्निंग सर भेजा है रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने भी ओम शांति लिख के भेजा है नरेश जी ओम शांति आपको भी इसके साथ धर्म नारायण जी ने लिखा है ओम शांति रमेश माई और आपके प्रोग्राम्स हम हमेशा देखते रहते हैं बड़ा अच्छा लगता है आभार और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं मंगल कामनाएं लिखा है थैंक यू सो मच सभी so मेहमानों के भी याद किया है दीपक खुशाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरत से और ज्वेलर्स का इनका बिजनेस है काफी समय से 20 बावीस साल इनको इस फील्ड में हो गए इनके पूरे परिवार दादा परदादा सब इसी बिजनेस में रहे हैं और खुशहाल जी भी काफी समय से इसी बिजनेस को कर रहे हैं और बीच में मैंने एक रेडियो इंटरव्यूट का रिकॉर्ड किया था उस समय उन्होंने यूथ के लिए काफ़ी अच्छी बातें बताई थी तो मैं बोला बहुत समय हो गया फिर से एक बार रिपीट हो जाए तो हमारे नया युवा साथी जो है उनको भी कुछ काम आ जाएगा और किस तरह से बिजनेस किया जाता है सोना चांदी का वो उन्हें भी तो पता चलेगा और इसके साथ में जो हमारे स्टोन्स होते हैं उसके बारे में भी वो जानकारी देते हैं जेम्स जैसे की रतन जिसको कहते हैं अलग अलग टाइप के रतन होते हैं वो भी अंगूठी में डाल के कोई उंगली में डालते हैं कोई गले में डालते हैं तो ये सारी चीजें भी कैसे काम करती है किसे इसका उपयोग होता है ये भी बातें हम लोग उनसे सुनेंगे तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूंगा कि आप सभी विक्रांत जी से एक छोटा सा गीत हम लोग शुरू करते हैं कार्यक्रम के शुरुआत में और फिर बातें करते हैं जी जी बिल्कुल आइए मैं आप लोगों के बीच एक बहुत खूबसूरत गजल हरिहर जी का आप लोगों के बीच रखता हूँ फिरता हूँ तनहाई को तनहाई को शहर लिए फिरता तनहाई को कौन सा न कौन सा नाम मैं नू कौन सा नाम मैं नू तेरी को जहर दे से लिए फिरता तन को कौन सा नाम मैं शू कौन सा नाम मैं दू तेरी सनासार को दर शहर दे शहर लिए फिरता तन को कोई मह फिल कोई मह फिल तेरा नाम आ जाता है कोई मह फ हो तेरा नाम कोई मह फिल हो तेरा नाम तो आ जा लगा रखा है रुस भाई को जान लगा रखा है को जान कर साथ लगा रखा जान के साथ लगा रखा पुरुष को दर शहर शहर लिए फिरता tanhai ye ko saher dar se liye firta tanhai ye ko konsa naam konsa naam mainedu konsa मैं दू तेरी को री सनासारह लिए फिर तार्क तर तर यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विक्रांत थैंक यू सो मच और अभी हमारे साथ दीपक शर्मा आ गए हैं दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा मौका मिला बहुत अच्छा लगा मैं सुरत से बेस कर रहा हूँ अभी मेरा सूरत में ज्वेलरी का शोरूम है वैसे मेरा नेटिव जो है वो जूनागढ़ है जहाँ पे माउंटेन गिरनार है वो हमारा अभी वहाँ पे रोप वे स्टार्ट हुआ है वो मेरा नेटिव है और ये जो अभी हम लोग सुरत में मेरा ज्वेलरी का शोरूम है पार्ले पॉइंट पे अच्छा, हम लोग नाइन से मेरा ये ज्वेलरी का शोरूम है हम लोग बिलोंग जूनागढ़ से कर रहे थे तो उसके बाद में जूनागढ़ सिटी थोड़ा स्मॉल है उसके बाद में मैंने बॉम्बे जाके हम लोग का जो ज्वेलरी का जो बिजनेस के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते वो मैंने किए थे उसके बाद में मैं सूरत आया यहाँ पे डायमंड में काफी अपॉर्चुनिटी थी तो हम लोग ने यहाँ पे गोल्ड सिल्वर डायमंडियम का शोरूम स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट 20 इयर्स इयर्स से मैं यहाँ पे यही बिजनेस में हमने 5 तक हाईएस्ट एक्सपोर्टर का लिया हुआ है जोन में से। उसके साथ साथ में नाइनटीन टू थाउजेंड इलेवन में माननीय प्रधानमंत्री अभी जो नरेंद्र भाई मोदी है तब सीएम थे हमारे गुजरात के उन्होंने मेरे शोरूम का ओपनिंग किया हुआ है अरे <laughs> काफी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जैसे आपने बताया तो हम लोग हमारा वैष्णव संप्रदाय है अपना के साथ में पे जुड़ा हुआ और मेरे फैमिली में मेरी वाइफ दो सन है और एक मेरी डॉटर है मतलब टोटल थ्री किड्स है मेरे मेरे फादर मदर है मेरा छोटा भाई है उनके वाइफ है और उनके दो बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो ये मेरा बात है आज के लिए सर मेरी, मेरी स्कूलिंग पूरा सूरत और जामनगर में हुआ है वेरी नाइस nice. <laughs> आप कहां पे मतलब ये जो एसवीएनआईटी में? में फादर रिटायर्ड रिलायंस तो मेरी पूरी पढ़ाई लाइक oh. like, स्कूल में और जामनगर में भी स्कूल में हुई थी वेरी नाइस वेरी नाइस तो गुजरात से और गरबा और डांडिया से बहुत कनेक्शन है nice, <laughs> पूरा, nice, पूरा nice, पूर nice, अच्छा दीपक जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आपका बिजनेस रहा दादा पर दादा इसी सोने चांदी का बिजनेस करते रहे तो आपका इस बिजनेस में कैसे आना हुआ क्या सोच के आप आए और क्या नया इनोवेशन आपने किया बिजनेस को बढ़ाने में या बिजनेस करने में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस खुद का शेयर कीजिए हाँ मैं थोड़ा रिलीजियस में बहुत बिलीव करता हूँ साथ साथ में जो कास्टिंग जो होती है मतलब जैसे हम लोग सोनी महाजन है बनिया जो बोलते है, है वो तो मेरे जो दादा थे वो हमारे जो जूनागढ़ के निजाम थे उनके जोहरी थे उसके बाद में मेरे फादर ने सेम बिजनेस में थे तो काफी लोग सोचते हैं जैसे कि हम लोग को बिजनेस कोई चेंज करना चाहिए या पर मुझे पहले से इसी में बहुत रुचि थी कि हमारा जो ज्वेलरी बिजनेस है वही सही है वहाँ पे छोटा स्केल था क्योंकि सिटी छोटा था तो वहाँ पे छोटा स्केल था यहाँ पे फिर मैंने सोचा की कुछ अलग करे वहाँ पे डायमंड नहीं चल रहा था जैसे छोटा सिल्टर है तो गोल्ड एंड सिल्वर चलता है तो हमने फिर डायमंड में यहाँ पे आके स्टार्ट किया सूरत में और सूरत हम लोग उसको बोलते हैं कि इंडिया का दुबई है यहाँ पे कोई भी व्यापारी आता है तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो हम लोग उसको काफी अच्छी तरह से यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया हमने तो यही मेन चीज था कि हम लोग का जो फादर फोर फादर का जो बिजनेस था उसी में ही मेरी रुचि थी और मैं उसी में ही सोच रहा था कि इसी में मैं आगे बढ़ू तो वही मेन बात है क्योंकि आज हम देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि जैसे आगे का जो कोई बिजनेस है तो लोग चेंज करते रहते हैं पर मेरा एक खुद की एक सोच थी कि हमें इसी लाइन में आगे बढ़ना है और की से बहुत ही अच्छी जी, जी। बात आपने बताया की कि किस तरह से आप इस बिजनेस में आए और ईश्वर की दया से आपको ये बिजनेस का सफलता पूर्वक आप कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और श्री जी बहुत जिज्ञासा वर्ष जुड़ गए हैं प्रोग्राम में और उनको गुजरात की याद आ रही है अभी फिलहाल हैदराबाद में हैं तो गुजरात में मिस कर रहे हैं बचपन पूरा उनका वहां पर बीता है तो एक बहुत ही सुंदर गीत दीपक सर के लिए सुनाइए आप शीशा जी थैंक यू वेरी मच शी जी जब भी सूरत आते हैं तो जरूर से आइए आप आप वापस यादें सभी आगे हो गए और आपका रिलायंस और हम लोग बहुत नजदीक नजदीक है और मैं तो बताऊंगा विक्रांत सर को बरखा जी को आप सभी भी भी जब सूरत सूरत आते हैं तो यहां पे में मिलेंगे आप जरूर से आइए जी जरूर।, जरूर।, जरूर सर, सर।, सर आपसे में मतलब हमारे परिवार में भी यही बिजनेस है सोने चांदी का मेरे फादर और हमारे पूरे पूरी पूरी जनरेशन मतलब पूरी फैमिली का वही बिजनेस है और एक के बाद जी तो हमारा एरिया है वो पूरा फेमस है सारे हम महेश्वरीज और एक ही बिजनेस सबका चलता है कुछ ती जो बेटे हो रहे हैं या जो भी है जी मैंने भी कुछ टाइम पापा के साथ शोरूम पे किया है काम बिजनेस आप साथ में जैसे डॉक्टर का आप प्रोफेशनल में है तो आप साथ साथ में ज्वेलरी का भी अभी बहुत अच्छा मार्केट है जैसे काफी प्रोफेशनल से है, जो बिजनेस अलग है पर साथ साथ में ज्वेलरी का एक छोटा सा सेंटर अपने अपने में साथ में करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फादर के बिजनेस में और आप में भी मजा आएगी क्यूँकी ये रिलेटेड लेडीज रिलेटेड बिजनेस है बहुत क्यूँकी मैं थोड़ी ज्वेलरी डिजाइन भी करती थी चलिए जी जी स्वागत है है आपका दीपक सर सर के लिए सुनाइए गीत <laughs> मेरा ये मानना गुजरात इज़ फेमस फॉर सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स तो पे जिस तरह से फेस्टिवल्स मनाते हैं बहुत अच्छा और नवरात्रि इज़ वन ऑफ़ माय फेवरेट गरबा और डांडिया तो हुँ. एक गाना है ढोली तारो ढोलबाजी फ्रॉम दूवी हम दिल दे चुके सनम जी वो गाने पे हमने मैंने मेरे टेंथ स्टैंडर्ड में हमारा पूरा गैंग था तो वो परफॉर्म भी किया था हमने सेंटर ऑफ द स्टेज पे तो वो गाना माइंड में रह गया है वो सुनाना चाहूंगी मैं आपको मंजीरा नन गंग नाट गोरी के कमला आज चंदन नन चंद नाट पायल सिंह पर चुनर ओड़े निकले ही आज राहरा लहरा के गोपियों काना भी पीछे पीछे कान कोई खींच खींच मेरी से बरसाएगा सुरतरंग धरती और वो गगन Arya, Arya, Arya, Arya, Arya, Arya. Rashi uh ki rani ki firu, tum hiya -huh. mehndi uh kamehendi -huh. kamehendi uh kamehendi -huh. kamehdi. Pudhi mehendi mujhe doyanatu kiu kamehdi kamehdi. Aisa saa saa saa saa saa saa saa saa saa. Saas se mere rani karegi mere rani karegi na mere rani mat karegi kya rani aaja na na. परे लल्ला लल्ला ले लल्ला कि ढोलITARO कि ढोलITARO ते ढोलITARO हे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे भो डंगम बाजे डोली तेनी चुरीबिडी अनमोल निक निक के बोल आके की बोल गोल गोल गोल तो ठम ठम बाजे डोली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 माह <laughs> क्यों शाह बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सांक अच्छा यू और दीपक सर बहुत, बहुत स्वागत हुआ है। तो मैं चाहूंगा की अभी बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हमारे युवा साथियों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले की कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति अभी जैसे की पढ़ाई करके उन्होंने पूरा किया है और बिजनेस करना चाहते है और वो अगर ज्वेलरी में आना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह का थोड़ा सा देखिये बताऊंगा की बहुत ही अच्छा बीबीए अच्छा किया हुआ है एम बी ए किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है कोई भी फील्ड के जो आदमी है वो ये बिजनेस में इजिली आ सकता है साथ साथ में ये लेडीज के बिजनेस है तो इसमें विशा जी और राठी मैडम नहीं है पर मैं एक बात बताना चाहता था कि जब तक लेडीज़ है तब तक ये बिजनेस चलने वाला है तो कभी भी ये बिजनेस में मंदी की संभावना नहीं है तो ये बिजनेस में आगे सीरियसली जैसे बताते हैं तो जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में अभी थोड़ा सा ये फील्ड में चेंजेस ये आया हुआ है कि जैसे हम डॉक्टर होते हैं अब हम मरीज हमारे पास में आता है पूछता है की भाई तुम डॉक्टर ही कर रहे तेरे पास है डॉक्टर का लाइसेंस मतलब तुमने सर्टिफाइड किया हुआ है पढ़ा हुआ है वैसे अभी हमारे ज्वेलरी बिजनेस में भी ऐसा हो गया है कि जैसे हम डिप्लोमा इन से डायमंड ग्रेडर है अभी वो राठी मैडम ने बताया कि वो थोड़ा बहुत डिजाइनिंग भी कर लेते थे तो डिजाइनिंग भी एक कोर्स के रूप में आता है अच्छा, तो उनके अच्छा, बाद में हाँ और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई भी बताते है की हमें जो स्किल डेवलपमेंट करना है तो ये वन काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है कि आपकी खुद की जो स्किल है वो ये सभी कोर्सेज करने से एक खुद में खुद एक स्कील आ जाती है तो पहले वो सभी स्कील अपनी डेवलप हो जावे बाद करते हैं आस में अपने पास में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का आपके पास में जगह है तो आप काफी अच्छी तरह से एक इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या किसी के साथ में जुड़ जाएंगे तो आप सेलिंग भी अच्छा तरीके से करके आप कर पाते हैं तो मेन बात ऐसा है कि वो थोड़ा आगे उसके बारे में स्टडी करके आपका खुद का आपको रन स्टार्ट करना है ज्वेलरी बिजनेस में और उसमें इतने सारे इंटरनल लाइन है कि यहां पे हम लोग को डायमंड फैकल्टी अलग है मतलब डायमंड अलग है गोल्ड अलग है सिल्वर अलग है इमिटेशन ज्वेलरी भी आती है वो भी अलग है अच्छा। प्लेटिनियम ज्वेलरी है हाँ और प्लेटिनियम ज्वेलरी है आज प्लेटिनियम का बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है तो प्लेटिनियम ज्वेलरी भी उतनी ही चल रही है तो जो फील्ड में आप जाएंगे उधर वास्ट अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है तो आप जहां पे भी जिसमें भी आप इन होते हैं तो अच्छी तरह से बिजनेस कर सकते हैं तो मैं तो बताऊंगा कि इन फ्यूचर में जिसको भी जैसे आपके सुनने वाले जो अपने जो दर्शक मित्र हैं उनको भी बताऊंगा कि कभी भी ज्वेलरी लाइन के लिए आप उसमें जाना चाहते हैं और कोई भी तरह की आपको एक्सपीरियंस चाहिए या कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप बेजिझक मुझे फोन कर सकते हैं रमेश जी आपसे मेरा फोन नंबर शेयर कर देंगे तो जैसे की हम लोग अभी मोती और ये जो जेम्स आते हैं उसका क्या वेरायटी बहुत सारी होती है तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट्स भी बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं तो कैसे हम लोग ओरिजिनल को पहचाने उसका क्या तरीका है उसके कुछ मशीनरी है मैकेजम है वापस मैं आपको बताया कि जैसे जेमोलॉजिस्ट मैंने डिप्लोमा इन जेमोलॉजी किया हुआ है मतलब मेरे फील्ड में मैंने आने से पहले ये किया हुआ था अच्छा, पहले जो था वो जोरी का बिजनेस जो पहले था वो एक्सपीरियंस से चलता था जैसे आपके अच्छा, पास में स्टोन्स आते जाएंगे आप देखते जाएंगे तो आप उसमें मास्टर होते जाएंगे उसको एक लंबा पीरियड आ जाता है मतलब जैसे मेरे फोर फादर की बात करू मेरे दादाजी की बात करूँ तो सभी लोग एक्सपीरियंस से सीखते थे तो उस टाइम पे लंबा टाइम चला जाता था हम लोग को मतलब जैसे हम जितने बड़े होते जाते उतना अपना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता था पर अभी ऐसा हो गया कि की यहाँ पे क्लासेस है सूरत में भी है बॉम्बे में भी है जयपुर में भी है और काफी जगह पे है मतलब जितने भी मेट्रो सिटी है वहाँ पे है तो वो क्लासेस ज्वाइन करने से हमें तुरंत पता चल जाता है की जेमोलॉजी का क्लास ज्वाइन किया तो उसके बाद में कौन सा स्टोन क्या है उसके बारे में पता चलता है पर एक जनरल कस्टमर के लिए मैं बता रहा हूँ सुनने वाले जो दर्शक मित्र है उसमें काफी लोग कस्टमर है।, मतलब जिनको बाई करना है तो उनको बाई करना है कि वो रियल स्टोन है वैसा। और रियल स्टोन होने के बाद में सर्टिफिकेशन में काफी अलग अलग चीजें आती है की ये जो डायमंड लिया हमने तो उसमें वीवीएस आता है वी एस आता है एस SI आता है तो खाली सर्टिफिकेट से बात पूरी नहीं हो जाती है उसके बाद में उसको देखना की इसकी प्योरिटी क्या है अच्छा अच्छा प्योरिटी हाँ, purity, उसकी कट उसका कलर उसकी क्लेरिटी ये जो 4C वाली बात है वो 4C उसके अंदर इंक्लूड होता है तो वो 4C हमें देखना है और उसके साथ साथ में जब एक कस्टमर कोई भी चीज बाय करने के लिए जाता है तो उनको छोटा सा वही देखना है कि उसके साथ में सर्टिफिकेट होना जरूरी है अगर सर्टिफिकेट है और वो रियल का सर्टिफिकेशन है तो उनको बाय करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बात बताऊं तो जैसे गोल्ड ज्वेलरी मैं आपको थोड़ा सभी चीज के लिए बताऊंगा गोल्ड ज्वेलरी जब भी आप बाय करते हैं तो गोल्ड ज्वेलरी में आपको देखना है कि इसके अंदर होलमार्क है बट अब नाइन वन मार्किंग होना जरूरी है 916 वन मार्किंग का मतलब ऐसा है कि जब भी आप कोई भी सोना खरीद करते हैं उनकी जो प्योरिटी जो है वो हंड्रेड जो ज्वेलर्स ने बताई हुई है वो वाली है तो वो एक जरूरी हो जाता है की उसमें चिटिंग का भय नहीं होता है उसके बाद में जब आप सिल्वर बाय करते हैं तो सिल्वर में भी अभी होलमार्किंग आने लगा हुआ है डायमंड ज्वेलरी आप बाय करते हैं तब आपको सर्टिफिकेट के साथ में डायमंड ज्वेलरी बाय करनी चाहिए और जब आप बाय करते हैं तो प्लेटिनियम ज्वेलरी में भी सर्टिफिकेशन आता है मतलब अच्छा। आपकी खुद ही हाँ। पर सर्टिफिकेट में आपको देखना है कि जहाँ पे एक चीज एक लाख की मिल रही है और दूसरी जगह पे वही चीज दस की मिल रही है और दोनों में सर्टिफिकेट है तो उसका मतलब की उसके बाद में आपको रुक जाना है की वहां पे प्योरिटी देखना है की भाई वहां पे जो दस एक लाख वाला जो चीज बेच रहा है उसकी प्योरिटी क्या है और इनकी प्योरिटी क्या है तो वो भी एक मायना रख लेता है एक सर्टिफिकेशन आने के के बाद बाद में देखने की करनी चाहिए तो दुण दुण जीज़े। जीज़े। जी जी दीपक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग अगर ज्वेलरी खरीदते भी हैं तो उसमें भी सर्टिफिकेशन जरूरी है सर्टिफिकेट के साथ साथ में परसेंटेज और प्योरिटी वो इम्पोर्टेंट मायने रखता है अगर आप इस परसेंटेज और प्योरिटी को देख लेते हैं तो आपको दाम और सही चीज मिल जाती है तो ये दोनों चीजों का आपको मापदंड हमेशा जब भी आप खरीदने जाएंगे चाहे किसी भी तरह का आप सोना चांदी या फिर हीरे मानिक वगैरह जो भी है जेम्स वगैरह खरीदते हो तो वो सारी चीजों के लिए आपको प्योरिटी के साथ देखना पड़ेगा कि कितने प्योरिटी में वो है और कैसे उसका दाम बढ़ा है तो आइए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। दीपक जी थैंक यू सो मच अब डॉक्टर बरका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर बरका जी भी बहुत अच्छा गाते हैं तो मैं चाहूंगा की ये गीत दीपक सर के लिए जरूर गुनगुनाइए आप के लिए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 छोटा सा साया गाली ए जिंदगी गले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ए ना ए नी गले गले लगा ली गले लगा ली थैंक यू धन्यवाद <स्थाथ> डॉक्टर बरका बहुत सुंदर गीत आपने रेडिकेट किया दीपक सर के लिए और आइए फिर से मैं दीपक सर से जोड़ना चाहूंगा जैसे उन्होंने सर्टिफिकेशन किया है डिप्लोमा इन जीमोलॉजी तो जो भी हमारी युवा साथी हैं उनके लिए हमने थोड़ी सी बातचीत की कि किस तरह से अगर वो आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो दीपक सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई एक तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए क्योंकि कोई भी बिजनेस आप करते हैं या नौकरी करते हैं तो आपके पास डिग्री होने से क्या ऑथेंटिक हो जाता है और फिर आप बिजनेस स्मूथली कर सकते हैं अगर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो आजकल लोग थोड़ा सा डाउट करते हैं और आपका अनुभव बड़े अच्छा हो लेकिन फिर भी वो उतना परसेंटेज में थोड़ा कहीं ना कहीं कमी आ जाती है तो इसलिए आप इसमें आने से पहले जो भी डिप्लोमा इन जिमोलॉजी है डायमंड है उस सारी चीजों को देख लें और उसमें से जो कोर्स आपको अच्छा लगता है वो कोर्स जरूर करें उसको पूरा करने के बाद आप बिजनेस में आइए तो आप मार्केट में टिक पाएंगे और दूसरा एक और बात है कि जहाँ पर हम लोग प्योरिटी की बात है वो सारी चीजें लोगों को कस्टमर को जरूर बताना चाहिए कभी कभी हम लोग जो है बिजनेस के हिसाब से उन चीजों को बताते नहीं है तो इसीलिए हमें कभी भी क्या बातें रखनी है किस तरह से उन्हें हैंडल करना चाहिए थोड़ा सा बताएं। तो बिजनेस बताएंगे सुबह से लेकर शाम तक अपना एक माइंड उनको अपने को देख देख के चलना है। कोई भी जगह पे गवर्नमेंट पॉलिसी में रुकावट नहीं आ जावे हम नहीं फॉलो कर पाए वैसे कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए बिजनेस में ज्वेलरी बिजनेस में या मैं एक जनरल बिजनेस के बताऊंगा की हार्ड वर्क करना चाहिए कि किसी को भी आगे बढ़ना है तो एक जो हार्ड वर्क है उसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है हम जिसको भी देखते हैं आज आप मुझे सुन रहे हो तो आप सोचेंगे कि कितना अच्छा बिजनेस है क्या है क्या नहीं है पर जो बिहाइंड आप जब देखते हैं उसके पीछे तो पता चलता है कि बहुत बड़ा हार्ड वर्किंग उसके पीछे जुड़ा हुआ रहता है तो मेन बात वही है कि जब कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में हार्ड वर्क करेगा और राइट ट्रैक के ऊपर हार्ड वर्क करेगा तो उसको खुद ही खुद आगे मिलने का मौका मिलेगा माइंड कॉन्सेंट्रेट मतलब जो बिजनेस में है उसी में ही उसको आगे बढ़ना है वो उनका एक जरिया होना चाहिए कि उनको फिल्म में किस तरह से आगे बढ़ना है उनके पास पूरी सोच होनी चाहिए और आ, मैं बताऊंगा कि जैसे नए नए इनोवेशन जितनी भी चीज में जो नए नए इनोवेशन आता है उसके ऊपर हर टाइम पे उसको देखते रहना चाहिए की आज क्या हुआ है कल क्या होगा उसके ऊपर उसको ध्यान देना चाहिए और ये सभी क्वालिटी होने पर आपको और बिजनेस में हंड्रेड आपका खुद का डेडिकेशन होना चाहिए हम लोग सोचते हैं कि हम आदमी लोग के ऊपर छोड़ेंगे कोई भी बिजनेस में बहुत भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की जब भी बिजनेस करे तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है एंटरप्रेनर बनने के लिए हमें जो है कस्टमर सर्विसेस को और बाहर से हमारा शोरूम अच्छा लगता है सब चीजें अच्छा लगता है लेकिन उसके पीछे दीपक सर ने बताया बिहाइंड द शोरूम <laughs> बैकस्टेज पे जो है काफी हार्ड वर्क होता है क्योंकि हर हाँ चीज को जो है आपको सजा के रखने के लिए पहले बहुत मेहनत करना पड़ता है उसको खरीदना और फिर उसको सजाना और फिर कस्टमर को देना तो ये सारी चीजें जो है बैक पे बहुत काम होता है और उसमें हार्डवर्क होता इवन दीपक सर के पास भी ट्वेंटी आवर्स वो बिजी रहते हैं दिमाग में वही चलता रहता है की आप क्या करना है कैसे करना है जब भी आप फोन करो तो उनको फिर चालू रहते हैं उनके तो कहने का भाव है कि एक चीज जो हमें सामने से दिख रहा है वो अच्छा लगता है वो आकर्षित जरूर करता है लेकिन वो आकर्षण तब है जब पीछे काम हो रहा है अगर पीछे वर्कआउट नहीं हो रहा है तो वो आकर्षण भी करके लेकिन उसमें वो मजा नहीं आएगा जो तो आकर्षण कर रहा है तो इसका मतलब ये है की पीछे से बहुत ज्यादा जो है रूट कॉज जैसे कोई पेड़ अच्छा फल दे रहा है तो निश्चित तौर पे बुनियादी तौर पे उनका जो जड़े हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं तब वो जाड़ उतना अच्छी तरह से फलदायक है छायादार है और सुंदर दिखता है तो यही है कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये अरे ये तो बहुत आसान है चलो लोन ले लिया और हमने बिजनेस का शोरूम बना लिया और सामान रख दिया खरीद के तो इससे वो चीजें नहीं होती उसके पीछे का मेहनत है जब आप मेहनत करेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीजें आसान और अच्छा भी रहेगा और मेहनत का फल मीठा होता है धीरज का फल मीठा होता है वो चीजें हमें याद रखनी है जो दीपक जी अपने जीवन में अप्लाई किया है तो दीपक सर एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे आप अलग अलग संस्थानों से जुड़े हुए हैं ब्रह्मा कुमारी से हैं और भी संस्थानों से जैन धर्म से भी जुड़े हुए हैं और जो भी एनजीओस काम करते हैं उनके लिए आप हमेशा आगे आते हैं और उनको जो है सपोर्ट करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप जो स्पिरिचुअल आस्पेक्ट के साथ चलते हैं थोड़ा सा बताइए आपने कौन कौन से सर्विसेस किए हैं थोड़ा सा यादें ताजा करिए आपके बताऊँगा पहली बात तो ब्रह्मा कुमारी के लिए बताऊँगा उसमें लोग इतना मतलब जुड़ जाने के बाद इतना अच्छा लग जाता है मुझे मैं शिवरात्रि में जाता हूँ रक्षाबंधन पे जाना आना होता है तो जितने भी दीदी है यहाँ पे तो इतना प्रेम से और इतनी अच्छी तरह से स्पिरिचुअली ज्ञान का दूध दे देते हैं मतलब हम उनको इतना मजा आता है और मैं काफी चीज ब्रह्मा से सीखा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्रह्मा में आना और वहाँ पे स्पिरिचुअल ज्ञान लेना दीदी लोग के पास बैठना उनकी बातें सुनना और यहाँ पे जितने भी हमारे भाई लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे भी काफी मिलना जुलना होता है तो बहुत अच्छा लगता है उसके बाद में सभी का जैसे रूट थर्ड एक है रूट अलग अलग जैसे ब्रांचिज है वैसे सभी का एक ही बात आती है जो भगवान की बात है तो अलग अलग धर्म नहीं है पर मैं ऐसा सोचता हूँ की हर एक में से जो स्पिरिचुअली ज्ञान लेना है तो हर एक जगह से हमें थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है मेरा वैष्णव संप्रदाय है मतलब हम लोग श्रीकृष्ण से जुड़े हुए हैं तो गाय से जी. भी मैं काफी जुड़ा हुआ हूं मेरे घर पे पांच गाय है अभी यहां पे तो गाय से भी काफी जुड़ा हुआ हूं तो बहुत अच्छा भाई? लगता है हाँ, हम लोग का जो संप्रदाय है वहां पे जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें वैष्णुप्रदाय में प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे और अप्रोक्सीमेट ट्वेंटी करोड़ के आसपास का वो टेम्पल बन रहा है हम लोग का जी की कृपा से अच्छा टेंपल बनने जा रहा है वो साथ साथ में से है, बाकी सभी में अलाउड है ही नहीं तो ये सब जो संस्कार जो मिलते है वो हमें ये सभी अच्छी संस्थाओं से अच्छे धर्म में से अच्छे आचरण से मिलता है वैसा मेरा सोचना है तो मैं जब बॉम्बे गया था हम लोग का जो मेरा जो का और रहा। तब मैं में था। तो मुझे जोड़ लिया है मतलब मुझे संभाल लिया हुआ है जहाँ जहाँ पे भी हूँ तो खुद की तो बात है ही नहीं <laughs> दीपक सर आपने बताया और अच्छा लग रहा है की किस तरह से आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं और आप जुड़े नहीं लेकिन आपको संभाले गए हैं धर्म से <laughs> अपने आप ही उन लोगों ने आपको जोड़ा है तो ये एक कह सकते हैं ये भाग्य की बात है आपके भाग्य में धर्म भी लिखा हुआ है इसलिए आप जुड़ गए हैं निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सबको ये मौका नहीं मिलता अगर आप उनसे जुड़े हैं या वो आपसे जुड़े हैं दोनों तरफ से आपको ही उसका फल मिलता है तो बहुत ही अच्छा है और चलिए वक्त हो गया है जाते जाते मैं चाहूंगा की एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें सभी को और उसके बाद विक्रांत राय एक बहुत ही खूबसूरत गीत हमें सुनाएंगे और उसके बाद हम पूरा करेंगे जी जी वापस मैं बताऊंगा की हार्डवर्क जो है वो तो लोगों को कंटिन्यूस करना चाहिए सोच में जो अभी का जो माहौल है वो जब मैं देख रहा हूँ तब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग हार्ड हाँ, वर्किंग को थोड़ा सा छोड़ रहे हैं और इजी मनी इजी जो बाकी सभी चीज है उनको इजीली फॉलो करने लगे हुए हैं तो हमें वो पथ को चूज न करके हमें रियल में जब भी कोविड आया तो हमें अपनी खुद की सभी को पता चल गया कि हम क्या है तो हमें फीलिंग आया कि हम लोग जीरो है जो संचालन है वो कहीं और से हो रहा है पूरी ब्रह्मांड पूरी सृष्टि का संचालन कोई और कर रहा है तो ये बात है तो हम लोग को जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमें सोचना चाहिए कि लंबी मंजिल के बाद में मिले या हार्ड वर्किंग के बाद में मिले गोड से हमें जो मिल रहा है वो अच्छी बात है पर साथ साथ में हमें अपनी कि जो मेहनत है उसको नहीं छोड़ना चाहिए आपने मुझे मैसेज मैसेज बताने के लिए बोला तो मैं यही बताऊंगा थैंक यू जी दीपक भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया की हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है आप हमारी युवा साथियों को संबोधन करते हुए ये शब्दों का प्रयोग किया की कि हार्डवर्क हमेशा करना चाहिए हार्डवर्क करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी जल्दी मिलेगी और अच्छी मिलेगी और इसके साथ में हम सभी को जिस तरह का समय हम लोग देख रहे हैं आज को के साथ हम लोग डील कर रहे हैं लेकिन कुदरत और ईश्वर की महर इतनी है कि हम सभी लोग भारत में बहुत कम जो है मुश्किलें आई मुश्किलें बनाई इन द सेंस जो कुछ मुश्किलें हमें हमेशा रहती है वो तो आती रहती है लेकिन जानमाल की जो मौत की बात आती है वो बहुत कम है तो इसका मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी है तो हम लोग जिंदा है और जी रहे हैं अच्छी तरह से काफी के तो ये एक ऊपर तो वाले की मेहरबानी है भारत पर हमेशा ही ईश्वर की कृपा बनी रही है और बना रहेगा और चलिए जाते जाते मैं विक्रांत राय को कहूंगा एक, एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाइए आखिरी ना जी आज जी बिल्कुल लिए, लिए बताया हुआ है, जी, पर <laughs> <मैं था> है। <laughs> तो आइए आज आप लोगों के लिए एक मेडिटेशन सॉन्ग एक खुदा क्या बात आ, ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है तुझ पे खुद को छिपाने का इल्जाम है ए खुदा तू बता है खुदा तू तु बता तूने दुनिया बनाई क्यों मकसद बता तूने दुनिया बनाई क्यों? मकसद बता रूह में बसाई क्यों मतलब जतायाद बता रूह में जगा क्यों मतलब जता तेरे जल भों से रोशन जमी आसमा क्यों किसी को नजर सुना आता यहा हाँ, हाँ, तेरी परिदानसी का अंजाम है तेरी परिदान का अंजाम है ढूंढता आज तुझको हर इंसान है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है तू है रहता कहाँ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 और दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें आपने बताया बिजनेस के बारे में और युवा साथी आपकी बातें सुनकर वो इस बिजनेस में जब आएंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें कम टाइम में सफलता मिलेगा तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं इस वादे के साथ एक बार दीपक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और ओम साथ ही साथ आर्टिस्ट जो बरखा जी जुड़ गए हैं उनके लिए भी चंद तालिया और साथी साथ विक्रांत जी जिन्होंने अच्छा गीत लास्ट में सुनाया में एक खुदा तू बता <laughs> तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाए मंगल कामनाएं करते हैं और अपने जीवन में इसी तरह गुणों को लेकर आगे बढ़े मूल्यों के साथ जीवन जिए जी, ऐसी शुभकामना के साथ सलाम नमस्ते खबा गनीसा सबके मन को तो भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिलकर बनाए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 बाते मुला